महाभारत आदिपर्व अष्टमोध्याय प्रमद्वरा का जन्म रुर के साथ उसका वाग्दान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से प्रमद्वरा की मृत्यु सौ तिर्वाच सी च मनो ब्रह्मण भार्गवो जनय्याया महात्मा प्रमृति दीप्त तेजस रुरु प्रमति स्तु रु ना उजी कहते हैं ब्रह्मण भृगुपुत्र चवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे, थे फिर प्रमति ने हिताची अपसरा से रुर नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुर के द्वारा प्रमद द्वारा के गर्भ से सुनक का जन्म हुआ सौनकस्तु महाभाग सुनक भवान सुनकस्तु महासत्व सर्वनंदन जात तीव्र स्थित स्थिरय महाभाग सौनक जी आप सुनक के ही पुत्र होने के कारण सोनक कहलाते हैं सुनक महान सत्वगुण से संपन्न तथा तो संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए इससे उनका अविचल यश सब और फैल गया तस् ब्रह्मण रुरोम चरित भूरि तेजस विस्तरेण प्रवक्षा तत्णूतम शेषतः ब्रह्मण मैं महातेजस्वी रु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा वह सब का सब आप सुनिए ऋषिराशिन्मह पूर्व तपो विद्या सामता स्थूल के सा ख्यात सर्वूत पूर्व में स्थूल के नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे एक तस्मिव काले तो मेनकाया प्रयग्यवान गंधर्वराज विप्रर्से विश्वावसुत स्मृत विप्रर्षे इन्हीं महर्षि के समय की बात है गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की अप्सरा मेनका तस्तम गर्भम भृगुनंदन उस कालम स्थूल के साश्रम प्रति भृगुनंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूल मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया उत्सृज्य चम गर्भ नद्यास्तीरे जगाम साम अप्सरा मेनका ब्रह्मण निर्दया निर ब्रह्मन निर्दय और निर्लज्ज मेन का अपसरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई कन्या ममर गर्भाम ज्वलंति मिवच श्रियाम ताम ददर्श नदी तेरे महानृषि स्थूल केश सेजस्वी विजने बंधुवर्जिता सता दृष्ट्वा तदाक स्थूल केशो महाद्विजग्राहच मुनिश्रेष्ठ कृपाभीष्ट पुपोष ब्रृवेशा बरारोहा त्रम पदेशु तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूल ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनिवर स्थूल के इसके मन में बड़ी दया आई अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी जातकाद्याशा विधिपूर्व यहाँ स्थूल केशो महाकार सुमृषि महाभाग महर्षि स्थूल ने क्रमशः उस बालिका के जातकर्मादि सब संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए प्रमादाभ्यो वरा सा तो सत् गुणाता तथा प्रमदराम चक्र महा वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमुदाओं अर्थात सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया तामाश्रम पदे तस्वा प्रमदरा बभू व किल धर्मात्मा मदनोपहत एक दिन धर्मात्मा रूरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद द्वारा को देखा उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया पितरम सखवी सोथ श्रावया मासवम प्रमतेम सुल के समय तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता से प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूल के मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी, तथा प्रदा प्रदा पिता कन्याम प्रमद्वरा विवाह स्थापय नक्षत्रे भगव भगदे वते। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया तथा कतिपयाह स विवाहे समुपस्थिते सखि भी क्रीड़ित यथार्धम सा कन्यावर वी तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी नापश्च सम वे भुजंगम तरगा पदाचैदम समाक्राम काल चोता मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तीर्छा सो रहा था द्वारा ने उसे नहीं देखा वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई स तस्या संप्रमताया चोदित कालधर्माण विषोपलिप्ता दसनांगे न पात यत उस समय कालधर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने भरे दाँत घड़ा दिए सा सर्पेण अपपात सहसा भुवि विवरणा विगत स्त्री का भ्रष्टाण चेतना सूर प्रे क्षणी आ उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी उसके शरीर का रंग उड़ गया शोभा नष्ट हो गई आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई उसके बाल खुले हुए थे अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई प्रसुप्ते वा भवच्चापे भू सर्प विशार्दम भूयो बड़ो हर तनु मध्यमाम वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृष था वह उस अचेतनावस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी ददर्थता पिता चै तपस्वि विचेष मनाम पतिताम भूतले पद्मवरच सम उसके पिता केस ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा वह कमल के सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी तथा सर्वे द्विजरा समाजमो कृपान्विता स्वस्थ महाजारो कुशिक शंख मे खलह उदाल कंठ चेत महायशा भरद्वाज कौनकुच आषिशेलोथ गौतम प्रमति सपुत्रे तथा महाजानु दंधन स्वस्यात्रेय स्वस्त्या, महाजानुकुशिक कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौड़कुस्य आशिषेण गौतम अपने पुत्र प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ दया से द्रवित होकर वहाँ आए ते कन्यासुम दृष्टवा भजंगा रुस्वास्वा बिहऊ ते ध्वज्रेष्ठा तत्र भूपा भी संस्थाता वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण सुन्य हुई देख करुणावश रोने लगे रुरो तो अत्यंत आर्त होकर वहाँ से बाहर चला गया और से सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे इति श्री महाभारते आदि परवणि पौलोपर्वणी परम द्वारा सर्पधनोष्टमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पोलोम पर्व में प्रमद द्वारा के सर्पदंश से संबंध रखने वाला आठवां अध्याय पूरा हुआ दाक्षिणात्र अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल सत्ताईस श्लोक हैं।